नई निरास्पदा का चित कल्पना उपलब्ध है कि संसार में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि जो है कोई कल्पना हो ही नहीं सकता है अतः सर्वकल्पना स्वनाचारा कल्पनावस्थायाम अद्वैता शिवा इसलिए सगल कल्पना आश्रय गूता सर्व कल्पना स्वे नूप अद्वैत विचार नहीं होता से कल्पना इस कल्पनावस्था कल्पनावस्था में भी अद्वैता शिवा अद्वैत व मंगलमय होता है इस क्वेश्चन से नहीं कल्पनाशिप पर हमेशा ही कल्पना ही अमंगलमय होता है अमंगलकारी होता है क्योंकि कोई भी कल्पना है वह अधिष्ठान ही होगा बिना अधिष्ठान का कोई कल्पना नहीं हो सकती नच सतो असतो नरोपित तो, अनुबोधा भाव अनुवेदा भाव क्योंकि असत का भी अधिष्ठान नहीं हो सकता क्यों आरोपित का अनुवेद अभाव तद अनुवेद सत्वाधिष्ठान तो वैष्ठभ्यम और आरोप ज्ञान हो रहा है तो उसे निश्चय होगा तो कोई न कोई सत्य वस्तु उसका अधिष्ठान है इसलिए प्राणाली भावों का उन कल्पनाओं का सत्य न कोई कोई व्यवहार जो हम लोग कर रहे हैं उस व्यवहार के का कारण सत्वधिष्ठान मानना ही होगा स्वेना ये विशेषण भाषकार ने दिया है जो में भी है न स्वे न कथन इति विशेषण संसृष्ट रूपेण वे विचार अंगीकारार्थम स्वे नशेषण है वह संस से विचार को स्वीकार करते हुए विचार अंगीकारार्थम संस नूपेण रूपेण रूप विचार नहीं रूप है संबद्ध विशेषण विशेष भाव से विशिष्ट भाव को, को देखेंगे तो चेतन का विचार मिलेगा लेकिन स्वरूप चेतन का व्यविचार कभी नहीं होता। कल्पना कल में ही अद्वैता में होता है। कि भी जो अद्वैता मंगलमय है क्या इत्या मात्र से शिवत्वाद क्योंकि कल्पना सामान्य जो कुछ भी है वह मंगलमय होने से कल्पना काल में और कल्पना रहित काल उभय काल में अव्य विचारी कौन है अद्वैता इस अद्वैता ही मंगल में होता है रज्जु सर्पादि आदि में त्रास ताहा क्योंकि रज्जु सर्प के समान रजो में कल सर्पादी के समान ये सारी जगत रूपी जो कल्पना है क्या है ये त्रास आदि का कारण है त्रास आदि का साधन है कष्ट का साधन है दुख का साधन है इसलिए कोई भी कल्पना चाहे प्रातिभाषिक हो चाहे आपका हो किसी प्रकार की भी कल्पना हो वह कल्पना अवश्य ही अमंगलकारी है अमंगलमय है और अद्वैता अभया अतः सही वि और जो अद्वैता है वो अभय है इसलिए वही कल्याणकारी है मंगलमय है ऐसा समझना चाहिए ठीक है किंच किम इधम नानाभूत द्वैतम आत्म सिंह अभी विचार आरम्भ करना चाह रहे हैं ये जो नाना भूता द्वैत कल्पना यह आत्मा में है, या आत्मा में स्वतंत्र रूप में सिद्ध है मान ली सारी कल्पना आत्मा में है लेकिन वो आत्मा में किस रूप से? से है संबंध से है यह अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है चित्रपट में जो चित्र दिख रहे हैं वह चित्रपट में ताजा तो समझ कर रहे हैं या स्वतंत्र अपनी कोई सप्ताह से होकर युक्त होकर रह रहे हैं जैसे आप बैठे हैं दरी के ऊपर बैठे आप भी पट पर है ना लेकिन पट पर आप ताज से नहीं है इसलिए आप पट से अलग भी हो जाते हैं आप अपने अपने स्वतंत्र सप्ताह से घूमते फिरते हैं उसे पृथक है इसे आके बैठ भी गए हो गए, फिर अलग भी हो जाएंगे नहीं नहीं। क्या उस प्रकार से है स्वतंत्र एकदम या जैसे पठन चित्र वैसे ये प्रश्न उसके जवाब में अगली कारी का आरंभ होती है ताजात्म्य ने भी नहीं कह सकते आप स्वतंत्र नहीं कह सकते आप ये वास्तव में है ही नहीं हो तब तो में विचार करें कि किस समझ से रहा है समझ से है या सामान्य या से या संयुक्त स्वतंत्र रूप से है ये सब तब आएगा जब तो वस्तु हो सांप हो तब न विचार किया जाए में सांप किस से है जो सांप ही नहीं है तो संबंध की विचार कैसे हो सकता है इसलिए कहते वास्तव में है नहीं ना भाव नादम न स्वेना कथक किंचित तत्तविदो विदुहु न आत्मभावे नाना इदम् इदम नाना यह जो नानाभूत भाव वह आत्मभाव से मैंने ताजात्म भाव से नहीं है न स्वेना कथन जन हर स्वतंत्र भी कभी किसी प्रकार हो नहीं सकता है स्वतंत्र भी यह नहीं हो सकता कि यह जो नाना द्वैत है आत्मविता से सिद्ध नहीं हो सकता है कि जड़ और अजड का परस्पर विरुद्ध स्वभावों का ताजात्म संबंध होता नहीं है है ना क्योंकि जो नाना द्वैत क्या है जड़ है। और आत्मा अजड चैतन्य ऐसे जड़ और चेतन का संबंध वे ताजात्म रूप कभी नहीं हो सकता क्यों परस्पर विरुद्ध लोगवार में देखा गया परस्पर वृद्ध स्वभाव वाले दो वस्तुओं का कभी ताला संबंध हो नहीं सकता है बल्कि एक दूसरे के अभाव कारण हो जाएगा उल्टा हो जाएगा शून्य आप संबंध से द्वैत का नानात्व सिद्ध नहीं कर सकते कहते मेरा स्वतंत्र रूप में न हो रहा मान लो कति वो भी नहीं हो सकता न कथन तो सत्ता और प्रतीत अन्य लक्षण अन्य आप सत्ता और प्रतिति अन्य निरपेक्ष होकर के स्वतंत्र का मतलब क्या अन्य निरपेक्ष होने स्वतंत्रता है आत्मा रूपी अधिष्ठान का निरपेक्ष होकर जिससे जिस, जिस दरी का आप इस अधिष्ठान का निरपेक्ष होकर के आप अपनी सत्ता आपका है और आपकी प्रतीति भी है वैसे इस आत्मा को त्याग करके आत्मा रूपये अधिष्ठान को छोड़ करके द्वैत रूप जगत की अपनी कोई सत्ता और अपनी कोई प्रतीति स्वतंत्र निरपेक्ष प्रती है क्या जैसे सर्प का रज्जु रूप अधिष्ठान को छोड़ दे हम तो रज्जु में जो दिखाई दे रहा था जो सर्प वह अधिष्ठान निरपेक्ष होकर के क्या उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है और क्या उसकी स्वतंत्र प्रतीति हो सकती है नहीं यहाँ पर भी है। तो इस आत्मा में से भी नहीं हो सकता और स्वयं की कोई सत्ता भी भी नहीं हो सकता। क्यों? यदि है वो भी आत्मा है, जो स्वतंत्र सत्ता वाला है वो क्या होता है वो आत्मा ही होता है अनात्मा होने से अद्वैत पाता अनाथ फिर अनात्मा भी अद्वैत हो जाएगा इसलिए ऐसा नहीं हो सकता फिर विचार किया जाए कि आत्मा में जो द्वैत प्रतीत हो रहा है जो तो संबंध को लेकर हो गया स्वतंत्र है मैंने स्वतंत्र संबंध मानी जा सकती थी वो भी नहीं है तभी देखिए आपका से ये द्वैत पृथक है कि अपृथक है पृथक होगा अपृथक हो सकता है या पृथक भी हो सकता है क्या मानेंगे आप सर्पूस है अपृथक है या अपृथक भी नहीं कह सकते पृथक भी नहीं कह सकते यह भी विचारता जब दूसरा हो तब तो ना वह दूसरा जो दिखाई दे रहा सर्प, वह विद्यमान होता तब तो उसका विचार दो वस्तु के विषय विचार किया जाता है तो दोनों तो तो जो दूसरा है ही नहीं उसकी पृथक अप्रथ विचार भी नहीं हो सकता न पृथंग अपृत इंचित पृथक भी नहीं है तो न पृथक न पृथक इंचित तत्व कोई भी, भी वस्तु तो किसी भिन्न है नज्जु से नीक उसी प्रकार यहां पर भी समझ रहे हैं किसी ब्रह्म में किसी आत्मा में जो द्वैत है, द्वैत है भी जो द्वैती है जो जगत दिख रहा है प्रपंच दिख रहा है यह भी न पृथक है ना अथक है नादात्म ना है न ना स्वतंत्र है वास्तव में यही नहीं ऐसा तत्व इसको जानते हैं। शिवा अद्वैता मंगलमय है जिके से आपने कह दिया इससे पहले थोड़ा तीसरे चौथे पाल ज्ञानी थोड़ी, थोड़ी है नहीं किंचित द्वैतम परस्परम पृथज्ञेव सिद्धि कोई भी द्वैत परस्पर पृथज सिद्ध नहीं होता किंचित द्वैतम परस्परम क्यों धर्मी प्रतियोगी रूपावचिवच्छिन्न यह निरूप्य धर्मी प्रतियोगी निरूप्यता समझना अन्योन्य आश्रय वाला हो जाता है धर्म स्वरूपत्व क्यों कारण क्या है कारण धर्म या किसी कभी आपके मत से कभी निर्वचन हो नहीं सकता है ना किंच भी भी हो तो होने लग जाएंगे व्यवहार लोप आ पाता तो फिर व्यवहार कई लोप होने लग जाएगा इत्या ना प्रतक। प्रतक वास्तव निरूपण इसीलिए यह द्वैत सब प्रकार विचार करके देखो इसकी कोई भी वास्तविक आकार का आप निरूपण ही नहीं कर सकते यह द्वैत ऐसा है वैसा है आप वास्तव इसका निरूपण ही नहीं कर सकते हैं फलित माइित तत्व विदो विधो उत्तम अद्वैता शिव इतनी तथा हितंत्र उपन्यासम श्लोक से अद्वैता शिवा है इसमें हितंत्र उपन्यास प्रको यह श्लोक को, को बताया जा रहा है वास्तव में अद्वैता भी कल्पित है बता चुका हूं अद्वैता भी आत्मा का स्वरूप में कल्पित है आने वाली द्वैता का दृष्टिकोण से क्या दिखाई दे रही जो द्वैत का दृष्टिकोण से तो उसी प्रकार से जैसे कोई बालक है है ना जब तक तो उसके मन में ये विवाह का करने के बारे में तब तक क्या है वो प्रतिष्ठित है मस्त है जैसे तो सबसे पहले इच्छा जगती शक्ति मुझे पति बनना है अपने अंदर पतित्व जब आरोप करेगा तब वो दूसरी लड़की में पत्नित्व आरोप कर लेगा और यह तो कभी नहीं कह सकते ना शादी के बाद या पहले भी ये नहीं कह सकता ना मेरी पत्नी है ही नहीं फिर मैं पति हूँ फिर किसके तुम पति हो या तुम पत्नी हो लेकिन फिर मैं तुम्हारा पति नहीं हूं ऐसा कहेगा तो जूता उठाएगा तुम क्या बोल रहे हो मैं तुम्हारा पत्नी हूँ फिर तुम मेरा पत्नी नहीं हो नहीं पूछेगी वो दोनों ही संभव नहीं है ना इसलिए मान्य पड़ता है कि पहले व्यक्ति अपने पतित्व का आरोप कर लिया मैं पत्र बनना चाहता हूँ तभी वो लड़की को देखता और एक पति जब स्वीकार कर लेता तो अपने और पक्का हो गया उसका आत्मा में जब तक अद्वैत का आरोप नहीं हुआ तब तक द्वैत तो आई नहीं नहीं आ सकता से भविष्य में अपेक्षित द्वैत के कौन से पहले अद्वैत आरोप करनी पड़ती है जैसे भविष्य में आप चित्र बनाना चाहते हैं। नहीं बनाने के बाद मांठ डालोगे क्या कि पहले डालोगे कपड़े में मांड कब डाली जाएगी पहले यानी इसलिए एक वो हम बहुत प्रजा पहला संकल्प आत्मा ने करा जब पहले अपने में आरोप होगा फिर दूसरे में आरोप होता है और वो जो पहला आरोपित वस्तु अद्वैता है वो अद्वैता स्वस्वरूप में कल्पित स्व एक कल्पना मात्र होने से वहां पर वो अमंगलमय नहीं है क्योंकि वह कोई क्लेश का कारण नहीं बनता लेकिन जो आ जाता है जब सब सब प्रकार का कष्ट होता है क्लेश होता। इसलिए कहते हैं कुतवैता शिवा और भी किस कारणों से आप कह रहे हो यह जो अद्वैता मंगलमय है निर्दश आनंद रूपा है यह कैसे आपने कहा शिवा का मतलब मंगलमय था आनंद रूप था आनंद रूप वो भी साधिशी आनंद भी नहीं है नानाभूतम पृथकम अन्य अन्यस्म यत्र दृष्ट तत्र अश्वम भवे जिस समय आप एक से दूसरे को अलग देखते हो इसी का नाम पृथक नाना भूतम पृथक ये जो द्वैत्त में का मतलब गया अन्य का अन्य से अलग देखना जब ऐसा आप देखते हो तत्र तो उसी समय अमंगल हो जाता है आनंद क्षीण हो जाता है क्षुद्र आनंद प्राप्त हो जाता है दुख प्राप्त होता है क्लेश और की प्राप्ति होती है नर सत्या आत्म प्राण संसार जगदात्भावन परे निरूपण नानवस्तूद किस अद्वि पर स्वरूप आत्मा अद्वे परमा सती आत्मनि अ ऐसी सात्मा में यह जो प्राण संसार जातम प्राणादि संसार रूप यह जो समुदाय है जगत है श्लोक में था न आतना ना नाबुद न आत्म भाव मैंने परमार्थ स्वरूप से निर्माण भवति इस आत्मा में यह प्राणादि संसार समूह यह जो जगत है वह किसी भी पारमार्थिक रूप से निरूपण करते हुआ करता हुआ एक नाम जो द्वैत वस्तुअंत्र दूसरा कोई द्वैत नाम का वस्तु इसमें नहीं है अद्वैत रूपा इस आत्मा में कोई द्वैत नाम का वस्तुअंत्र पारमार्थिक अपनी सत्ता को लेकर के कोई बैठा हुआ हो ऐसा नहीं है नहीं अन्वय होगा अद्वे पर आत्मनी प्राणा जात जगदात्व पर निप्य जैसा रज्जु का स्वरूप को प्रकाश निरूपण किए जाने पर न भूत कल्पित सर्पो अस्थित अब्जो में नाना भूता जो सर्प कल्पित है वो नहीं रह जाते प्रकाशित तो होने पर रज्जु के स्वरूप के प्रकाशन होने पर निरूप्यण जो सर्पादी थे कल्पित वो अब उसमें नहीं टिक सकते जब तक रज्जु स्वरूप प्रकाशित तो ना हो तब तक आपके कल्पित द्वैत का भान होते रहता है और वो अमंगलमय है अन्य से अन्य को भिन्न करता ग्रहण कर रहे पृथक भाव है वह मंगलमय और जहाँ रजु स्वरूप प्रकाशित हो गया तो निरुपाण जो थे आपके जो कौन से सर्प आदि कल्पनाए वे कल्पना जो नाना भूत प्रकार से क्योंकि प्रदीप प्रकाश के द्वारा रज्जु की अधिष्ठान मात्रता को आपने ग्रहण कर लिया ये नहीं रज्जुरूपी अधिष्ठान स्वरूप मात्र ग्रहण जब हो जाता है तब उसमें जो समारोपित सर्प था जो पहले निर्पण किया था आपने जिससे भयभीत हुए थे वो अब वहां पर रहेगा अतएव रज्जु से वितरित नहीं होता उसी प्रकार जगत भी आत्म आत्मस्वरूप निरपिमाणम नान्य सिद्ध जब आत्मा का वास्तविक स्वरूप भ्रमिद्या के द्वारा प्रकाशित हो जाता है आपके अंतकरण में तब क्या होगा तब द्वैत प्रपंच रह जाता है ना हम न ना और प्राणादिता होकर के प्राणादि भी, भी, भी आत्मा में नहीं है आत्मा जो किसी पारमार्थिक सत्ता को लेकर के नहीं रहा और प्राणादि जो है अपना प्राणादि रूप में सुंदर सत्ता को लेकर के भी आत्मा में नहीं है ना स्वे नाणाध्यात्म न इदम विद्यते कदाचि कब भी न पहले न जब दिख रहा था तब न बाद में तीनों ही कालों में क्षण भर के लिए भी वास्तव में जिस प्रकार से सर्पनाम का चित्र जिस में क्षण भर भी नहीं था केवल आपको भ्रांति से दिखाई देते रहता है वास्तव में नहीं है उसी प्रकार आप समझो रज कल्पितत्वादेव कि रज सर्प के समान कल्पित होने के कारण से इसलिए प्राणादि जो जगत है प्राणी प्राण शुरू किए थे अंत तक कितना सृष्टि सृष्टि विधो है ना विधा तक जो लाए थे प्राण साल स्थिति पर वो सारी की सारी चीजें जो कहते हैं कल्पित होने के नाते रज सर्प के समान न तो पारमार्थ सत्ता को लेकर रह रहे हैं न आत्मा की पारमार्थ सत्ता को लेकर के भी रहे हैं न तो आपकी कोई स्वतंत्र सत्ता को लेकर प्राणादि रूप वहां नहीं रहते हैं जिस प्रकार के सर्प है रज्जु की अपनी सत्ता को लेकर के रज्जु की सत्ता को लेकर के भी सर्प रज्जु में नहीं है और सर्प अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता भी रज्जु में विद्यमान नहीं है तथा अन्योन्यान पृथक प्राणादि वस्तु और ये भी नहीं कह सकते आत्मा और ये जो प्राणी जो दिखाई दे रहे हैं ये भिन्न भिन्न है भी नहीं सकते परस्पर पर एक दूसरे से ये भिन्न यानी प्राणादि वस्तु यथा अश्वात्म से पृथक भी देते जैसे घोड़े से भैंस भिन्न उस प्रकार से भी यहां नहीं है पुलिंग अतः अस ना पृथक इसका मतलब पृथक है नहीं का मतलब उसकी पृथक सत्ता ही नहीं है जो जिसकी पृथक सत्ता नहीं है वो भी नहीं कह सकते हैं। जैसे घट से भिन्न खपुष नहीं है स्वतंत्र मतलब सत्ता को आपने खत्म कर दी जब उनकी कोई सत्ता ही नहीं रह गया ऐसे वस्तु अपृत का ही भी कैसे कहा जा सकता अतो असत्ता जिसलिए वस्तु है ही नहीं इसे नापृथक विद्यत है वो अपृत भाव से भी नहीं है अन्योन्यम परिणवा न अन्योन्य भी अपृत भाव से नहीं है और दूसरे पर के साथ में भी वो भाव से नहीं है अतएव वैसे प्रमादि प्राणादि वस्तु परस्पर पृथक नहीं है परसत होने के कारण से परस्पर पृथक नहीं इतना नहीं बल्कि अन्य किसी अन्य रूप से भी कोई भी वस्तु अपृत नहीं है तो पृथक भी नहीं अपृतक भी नहीं क्योंकि वास्तव में वो है ही नहीं कल्पित ऐसा एवं परमार्थ तत्विदो ब्राह्मणाविद हो परमार्थ तत्व को जानने वाले ब्राह्मण पुरुष लोग ऐसे जानते हैं अतो अशिव हेतुत्व अभाव अद्वैत शिवा इतना है इसीलिए क्लेशत्रासादी का कारण न होने से अशिव हेतुत्व अभाव अश्व क्या है क्लेश क्लेशत्रासादी दुकारी उनके कारण न होने से ही वह शिवा अद्वैता मंगलमय है आनंद निर्षय आनंद रूप है यह सिद्ध हो गया यह इसका विप्राय है कहते आपने जो दृष्टान्त दे रहे हो लेकिन हमेशा ही रज्जु सर्वगा तो वह इधर में दृष्टान दे ऐसा मत कहना यहाँ आत्म तो आत्मचेतन है और रज्जु जड़ है तो सर्व चेतन दिख गया उल्टा है न और यहाँ क्या दिख रहा है आत्मा चेतन तो जड़ दिख रहा है तो न करें तो से प्रती है है अधिष्ठान के बिना कोई प्रातिभाषिक वस्तु नहीं दिखाई दे सकता और अधिष्ठान से वह प्रातिक वस्तु न तो पृथक है न अधिष्ठान सत्ता से वह सत्तावान हो जाता है तो उसके अपनी कोई सुंदर सत्ता होती है इतने में हमें दृष्टांत को लेना है द्वैत से इसलिए द्वैत तो अन्योन्य परस्पर द्वैत घटपटादी पदार्थ यह उस घटपटादी आत्मा के साथ अपृतक भाव से भी है यह भी नहीं कहा जा सकता अथो दुर्वनिरूप इसलिए इसका निर्भण करना ही असंभव है मिथ्यात्व कि वास्तविक है वास्तविक को द्वैत नीज ही नहीं है यही का मत है दुष्टम ही द्वैतम भये तो तद अस्पृम पुनरम अभयम समर्दे ये देखने को मिलता है द्वैतम इव भी हो जाए तो भय का कारण होता है और इसीलिए द्वैत से असंबद्ध किसी प्रकार से भी संबद्ध न होने के कारण ये जो अद्वैत है ये अभय है यही मंगलमय है ये आनंद रूप है ऐसे कर दिया इस प्रकार से पिछले चार श्लोकों में ना नोधो न चोत्पत्ति याद शुरू किए थे इक्कीसवा श्लोक था बत्तीस से शुरू है स्वप्न माय यथा दृष्टिक गंधर्म नगर यथा तथा दृष्टम वेदांत विचक्षणतीस से लेकर ये जो चौतीस तक ये पूरा का पूरा इकतीस बतीस चौथा कारिका विशुद्ध अजातवाद का यहाँ प्रतिपादन मुख्य दृष्टान्त जो दर्शन है जो सम्यक दर्शन है जो वो इन्होंने कथन कर दिया है सम्य दर्शन स्तुति के लिए आरंभ करते हैं। करतेशन वह यह जो सम्यक दर्शन है इसका स्तुति किया जाता है वीतराग वेद मुनिभिर्दी निर्विकल दृष्ट प्रपंचोपो वीतराग भय क्रोधिर जिनके राग भय और क्रोध आदि समस्त दोष मिट गए हैं ऐसे जो वेद पार गई ही, वेद के पारगामी मुनि भी मणनशील विवेकियों के द्वारा ही यह जो अयम निर्विकल्पो अद्व प्रपंचोपा दृष्टा ये निर्विकल्प जहा प्रपंच समाप्त हो जाता है ऐसा जो अद्वैत है इसको अनुभव किया जाता है सबसे नहीं होगा अनुभव तीन विशेषांग दिया भय, क्रोध है वेद पारग है और मुनि है ऐसे लोगों के द्वारा इसका अनुभव हो सकता है सबसे नहीं होता जिनके यहाँ राग नहीं है किसी वस्तु के प्रति जिसके आप किसी से भय नहीं है और जहाँ द्वेष, क्रोध आदि भी नहीं है सकल दोषो से जो रहित है मननशील विवेकी जो वेद का वास्तविक अर्थ तात्विक उनके ही द्वारा यह अद्वैत ब्रह्म जो निर्विकल्प है सर्विकल्पनाओं से रहित है ऐसा निर्ग निराशुल्ध बुद्ध गुप्त स्वभाव वाले ऐसा आत्मा को अनुभव कर लिया जाता है अवतरण का द्वित है न क्या सभी के प्रती का, का विषय क्यों नहीं होता है? तब कहते भाई सभी के अंत कर्ण में सामर्थ्य है जितनी उपाधिया सारी उपाधिया बराबर नहीं होते कभी दर्पण के दुकान में चले जाना पता चलेगा सब दर्पण बराबर नहीं होते दर्पण ही हैं, इन दर्पण ही की जो बनाने की प्रक्रिया में गुण दोष के कारणों से फर्क हो जाता है उसी प्रकार सब लोगों की बुद्धि है ये अंतकरण किसी का सूक्ष्म में सूक्षतर है सूक्षतम में जो स्थूल है स्थूलतर स्थूलतमा है बुद्धि किसी इतनी मोटी बुद्धि है कुछ भी कहो समझ में नहीं आती भैंस है किसी है उनको थोड़ा सा संकेत होते हैं खट सब समझ लेंगे बड़ा आश्चर्य होता है हम देखते ना अनुभव करते हैं किसके साथ मैं लिखता हूँ दो शब्द दिखाने वो आगे वो समझ लेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं देखा है ऐसे लिखता हूँ ना मौन के रहते वक्त लिखता हूँ तो दो चार शब्द लिखे समझ में आ गया क्या बोल रहा है क्या हुआ बताओ बुद्धाओं सही बोलते हैं और तो पूरा लिख के देता हूँ तभी पढ़ के समझ में नहीं आता है ऐसे भी लोग और कई ऐसे हैं फिर उल्टा ही समझ लेते का बिल्कुल विपरीत कोई अधूरा समझता है कोई थोड़ा समझता है इस तरह से आप देख रहे व्यवहार में जैसे ही व्यावहारिक बात व्यावहारिक वस्तु व्यावहारिक विषय में बुद्धि की तारतम्यता जब है यह तो पारम आर्थिक विषय है इसको समझने के तो बारे में तो कहना ही क्या एकमात्र केसाउ पर बारे में तो कहना है क्या है आसान थोड़ी है कि हर कोई समझ ले इस चीज को अनुभव कर ले अजातवाद को असंभव है इसको समझा रहे रागादि प्रतिबंध से रहित जो लोग है वही तो अद्वैत दर्शन के अधिकारी हैं और ऐसे सभी नहीं होते हैं सभी लोग रागादि प्रतिबंध से रहित नहीं होते इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये तारश अद्वैत दर्शन की अनुभूति समय दर्शन की अनुभूति के लिए आप लोग भी अपने अपने स्थिति को देखते हुए समझते हुए विभिन्न प्रकार के साधनों को अपनावे स्थिति की अनुभूति अद्वित अनुभूति हो सके तो देने के लिए स्तुति किया जा रहा है। तो तो उपाय में प्रवृत्ति इसलिए स्तुतियां की जाती है आदि शब्द उन सब को लेना है जो प्रतिबंधक है सारे प्रतिबंधकों को लेनी है इसलिए भाषाकार आदि कदर वीत राग भय द्वेष क्रोध आदि सर्व दोष वीतराग वीत, वीत भय वीत द्वेश जितने भी, भी हैं दोष सबसे रहित जिसका ज्ञान अमानितम्भितम बीस ज्ञान के साधन बताया था वहां पर गीता जी में वो सबको लेना है इसलिए उन्होंने आदि कह दिया सर्वदा और सकल दोष रहित थो थोड़ी देर के लिए रहने से नहीं होगा आप वास्तव तो में सकल दोष रहित हो ही जाते हैं कब जब सो जाते हैं, में हैं आप भी कि वे सारे दोष छिपे हुए, हुए। प्रकट तो है नहीं अभी अभिवट तो है नहीं अनिव्यक्त अवस्था में सुप्त अवस्था में पुत्र से फायदा नहीं है जागृत अवस्था में भी ये सकल दोषों में से कोई भी दोष अभिव्यक्त न हो ये तो ही जो मन को मारा कहा अनधिकारी नाम अपनी संभव सर्वदा क्योंकि राग आदि से रहित तो, कभी कभी अनधिकारियों में भी देखने को मिल सकता है इसलिए विशेषण दिया सर्वदा सदा रागाली से रहित केवल राग आदि रहित तो मातृ नहीं चलेगा मुनि भी मननशीले विवेकी भी मननशील होना चाहिए मननशील होने का मतलब पूर्णतया द्वैत और अद्वैत का पृथक अद्वैत को परमार्थ रूप से और द्वैत को मिथ्या रूप से ग्रहण करने का सामर्थ्यवान होने का नाम ही विवेकी तार्शवेकियों के द्वारा कि विवेके पदशक्ति और वाक्यतात्पर्य परिज्ञान कि विवेक होने पर ही पदशक्ति ग्रहण वाक्य का ग्रहण करने में सामर्थ्य बनता है जब तक विवेक जागरूक नहीं होता तब तक पद पदार्थ ज्ञानी ही नहीं होता वाक्यार्थ ज्ञान कैसे ग्रहण होगा और में पूरा वाक्यार्थ ज्ञानी ही है पदार्थ ज्ञान से कोई नहीं है। ही पदार्थ ज्ञान तो बहुत यहां आरंभिक अवस्था में है क्या हम ब्रह्मास्त्र इत्यादि वाक्यों में भी लक्ष्यार्थ तो हमें ग्रहण करना है ना वाच्यार्थ तो ग्रहण करना है नहीं लेकिन लक्ष्यार्थ तब ग्रहण जब वाच्यार्थ ग्रहण हो पद शक्ति के बिना वाक्यार्थ ज्ञान इसे वाक्यता परज्ञान कारणम विवेक मुनि भी करके ही क्या कर दिया संक्षेप में संकेत कर दिया वेद पारग अवगत वेदार्थ ती तो तो तो तत्पी तो तो ज्ञानी भी वेद पारि जिन्होंने अवगत कर लिया अनुभव जान लिया है किसी को वेद के अर्थगत रहस्य हो ऐसे ज्ञानियों के द्वारा निर्विकल्प सर्वविकल्प शून्य अयम आत्मा दृष्टा निर्विकल्पने सर्वविकल्प शून्य प्राणादि जो बताया था ना हिरणगर प्राणी प्राणादि तो शुरू किया था हिरणगर्भ वाले चित्री भी हैं उस तो सकल विकल्पों से रहे अयम आत्मा ऐसा ये आत्मा को दृष्टा उपलब्ध वेदांतार्थ तत्पर ही उन्हीं लोगों के द्वारा अनुभव किया गया है कौन है जो वेदांतार्थ में तत्पर रहने वाले लोग हैं ऐसे लोगों के द्वारा ही अनुभव किया जाता है प्रपंच भेद विस्तार अभावो अभाव प्रपंच का मतलब क्या द्वैत भेद विस्तार इसका उपशम माना अभाव हो जाना जिसमें जिसकी अनुभूति होने पर संपूर्ण द्वैत प्रपंच का अभाव हो जाता है वह जो आत्मा है उसका अनुभव कर पाते हैं प्रपंचोसमो स आत्मा उस आत्मा को हम नाम रख देते हैं प्रपंचोप अत इसलिए वह अद्वैत हो गया विगत दोषेरव पंडित वेदांता ही संयासी भी परमात्मा दृष्टुम शक्यो नान्य रागदेत सपक्षा दर्शन तारकिकादिप्राय भाषकर कार्यकाल के संक्षेप में एकदम बता रहे हैं अनेक अधिकारी लोग को आप दिखाएंगे तो भी ऐसे वैशेक वैनाशिक अर्धवैनाशिक आदि जो शास्त्र के अभिज्ञान भी शास्त्रों को अच्छे तरह से पढ़े पड़, लिखे लोग होने के बावजूद भी उनको यह ब्रह्म ज्ञान पच नहीं सकता क्योंकि विगत दोषे रे व ही सकल दोष रहे जो पंडा आशिया पंडा मन विवेशा बुद्धि अशिथि पंडिता पंडित ही वेदांता तत्पर ही वेदांत का अनुभव करने में जो तत्पर है ऐसे लोगों के द्वारा कौन है वे संस भी के द्वारे परम आत्मा दृष्टुम शक्यते शक्यो ऐसे इस पर परमात्मा का अनुभव करना संभव है नान्य अन्यों के द्वारा नहीं कौन तो है वे अन्य जो राग आदि कलुषित छे से कलुषित है उन लोगों के दौरान अनुभव नहीं किया जा सकता क्यों क्योंकि उन लोगों के दोष ही नहीं था ही नहीं कहें दोष के साथ साथ स्वपक्ष पादर्श रहे अपने अपने पक्षों को बड़ा दुराग्रह जो वे जानते हैं जितना वे जानते हैं उतने से बढ़कर आज कुछ मानने को सुनने को कुछ भी करने को तैयार ऐसे जो लोग दुराग्रही और पूर्वाग्रही दो बात कही जाती है पहले से पूर्वाग्रह पहले से मान लिया मेरा दान दे। और फिर भी आपसे झूठी चर्चा करता है और फिर क्या करेगा आप जो भी सही भी बोल रहे हैं आधार कुछ सब कुछ सब तर्क दे रहे हैं दृष्टान दे रहे हैं फिर भी उसको दुराग्र खंडन करने की कोशिश करेगा तो ऐसे जो लोगों के द्वारा इस न्यायिक है वैशिषिक है सांख्य योग है मीमांसा है बौद्ध जैन अनेक संप्रदाय सब के सब हाल है स्वपक्ष पाति दर्शन ही तार्किदि भी कौन है वह तार्किदि लोग उनके द्वारा ही उनके द्वारा दृष्ट न सक्य रहा अनुभव यह आत्मा का अनुभव अद्वैत अनुभव नहीं हो सकता ये इस कार्य का अभिप्राय स्थिति स्थिति स्तुति प्रक यह कार्यक्र थी ये दिखाने के लिए आप भी अपना अंदर इसी प्रकार किसी प्रकार की भी दुराग्रह पूर्वाग्रह हो अपने तार्किक बुद्धि को बगल में रखनी पड़ेगी जब तक अपनी तार्किक बुद्धि रहेगी तब तक, तक अद्वित अनुभूति नहीं हो सकता इसे कई बार बता चुका ना रजनीश को एक बात बड़ा हमें अच्छी लगी जिस साफ लिख दिया था दरवाजे के बाहर कि अपने मन को मोजा के अंदर रखना और उस मोजा को जूता में रख देना बांध करके मन को मोजे में डाल देना मोजे को, को बांध देना कि मन बाहर में आ जाए फिर उसके जूता के अंदर बंद करके रख दो तो तब अंदर आओ यदि आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए मोक्ष चाहिए तो ऐसा आप अपने मन के साथ आते हो अपने अहंकार लेके आते हो अपने वासनाओं को लेकर आते हो अपने पूर्वाग्रह दुराग्रह ग्रस्त सिद्धांतों को लेकर के आए हो तो आपका द्वित या अनुभव यादविचार पची नहीं सकता मन स्वीकार ही नहीं करेगा अनुभव कहां से करेगा तात्पर्य का यही मन को रखने का वासनाओं को छोड़ के सकल वासनाओं को दुराग्रहों को पूर्वाग्रहों को बारी छोड़ के आना विशुद्ध अंत करण वाला मुक्त अंत करण वाला होकर कर गया, सीधे साधे बन गया किसी भी प्रकार के मन में छल गबड़ झूठ बेईमानी सब छोड़ के आना पड़ता है तब जाकर के वेदांत पछती गुरु के सामने नहीं तो नहीं पै सुन लेगा शब्दार ज्ञान होगा वो हो भी ठीक नहीं बैठे शब्दार्थ ज्ञान भी समय नहीं होगा बस व्यापार के लिए उसे अपना माल मिल गया लेके जाएगा माल लेके ना आजकल सबका कोई भी अनुभव की ओर जाना ही नहीं चाहता है अनुभव कैसे करेंगे उसको ये समस्या है शास्त्राद अद्वैतम अवगम्य इसलिए करना क्या है मिथ्या ज्ञान प्रभु संस्काराद वेदांतार्थ तात्परिताम पंडिता नाद्वित प्रत्येदारिध्यति इत्या कहता है मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्कार मिथ्या ज्ञान अनादिक काल से चलाया अनंत जन्म से इतनी दृढ़ वासना है ये तब क्या करें इसका वेदांत तात्पर्य दार प्रचय संस्कारा मिथ्या वस्तुओं का में सत्यत्व का ज्ञान का संस्कार बहुत हो गया था था वाले, पंडितों को अद्वैत अद्वैत में उनकी जान करके उसकी स्मृति उसकी निध्यासन उसका ध्यान निरंतर करते पढ़ने तक करना पड़ेगा मरण तक करते रहना पड़ेगा तब जाके अनेक जन्म होते होते में पछने वाला इसके लिए कार्य का इसलिए इस प्रकार अद्वैत तत्व को गुरु और आचार्य के मुख से सुन करके जान करके शास्त्रों के आधार पर क्या करना है अद्वैत में ही स्मृति योजित अद्वैत मन की सकल वृत्तियों को लगा देनी चाहिए अद्वैत सर्वलोक सर्वलोक वारातीत उस अद्वैत को तत्व को भरी प्रकार से प्राप्त करके क्या करना है जड़वत् लोकमाचरित इस लोक में जड़वत् आचरण करनी चाहिए बाहर से जैसे आम आदमी आचान कर रहे वैसे ही करते रहना चाहिए अब भीतर से अपना अद्वैत निष्ठा बनाए रखो बाहर से दिखाना नहीं मैं अद्वैत निष्ठावान पुरुष हूं और भीतर से अद्वैत निष्ठा हो फायदा क्या है भीतर से अद्वैत निष्ठा और बाहर से द्वैत व्यवहार होते रहे वो ठीक है भाषा कहेंगे अपने आप को छिपा के रखना किसी को पता नहीं चलने देना कि मैं वे हूं आप आपको इस तरह से व्यवहार करो लोग समझे भी एक संसारी है ऐसा ही सब व्यवहार करते रहना जड़वद आचरित तो स्वीकार कहेंगे इस विषय में अप्रख्यापय आत्मान अहम एवं विधा इत अपने आपको मैं एक वेदांत ज्ञानवान पुरुष हो ऐसे प्रख्यापन न करते हुए रहना ये जड़वत का तात्पर्य है अर्थात जिस सकल लोग वह लोग कर रहे वैसे आप भी अपने वह करते रहे खाएं पिए घूमे फिरे उठे बैठे किसको पता नहीं चल पाए पाएं जानता है ब्रह्मांड को किया हुआ है सब जैसे रहते वैसे रहना ये सबसे उत्कृष्ट तरीका है ये बता रहे ये भी जो बताया जा रहा है मंदाधिकारी के लिए सुनने के बाद तुरंत मोक्ष नहीं हुआ सुनने के बाद अभी अनादिक जन्मों के पृथक वाश्रम के कारण से ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ है ऐसे मंद मध्यम अधिकारी की बात करें, रहे जब तक ज्ञान पक्का ना हो तब तक अपने आप को छिपा कर रखना पड़ेगा अभ्यास करते रहना है बाहर से लोगो, लोग दृष्टिया व्यवहार तो करते रहना यह नियम विधि है एक तरह से लोकानुर नियम आह अन्य कर चार नंबर टिप्पण भी है नियम विधि नियम विधि है सर्वानर्थ प्रशम सकल प्रकार के अनुप होने के नाते अद्वैत शिव अभयम मंगलमय है आनंद रूप है अभय रूप है अतः इसलिए इस ब्रम इस प्रकार से जान करके एनम अद्वैते स्मृति योज इस आत्मा को इस प्रकार से ब्रह्म को जान करके उस अद्वैत में ही अपने स्मृति स्मृति संतवैताव स्मृति संतव्यता दृढ़ के लिए अपनी स्मृति संति के कर्तव्यता के विषय में नियम विधि विधि की सम्मति दिया दे रहे हैं भाषाकार आधार कार्य का कारण स्मृति स्मृतिं अद्वैत के, के लिए स्मृति ध्यान अनुभव करके कैसे अनुभव करना है ऐसा अनुभव करना म पर ब्रम विदिता ऐसा जान करके असन याद्यम साक्षा प्रोक्षा अजम आत्म सर्लोक जड़वत उस मास में परम ब्रह्म मैं परोक्षा आत्मान साक्षात प्रोक्ष अजम उस आत्मा को अनुभव करके सर्वव्यवहार लोक व्यवहार आदि जो कि कैसा है वो संपूर्ण लोक व्यवहारों से परे ऐसी चीज का अनुभव करके जड़वत लोकमाचरे जड़ के समान लौकिक व्यवहार हो सकता है आप बुद्धिमान जैसे भी नहीं करना बिल्कुल अज्ञानी मूड गंवार लोग जैसे करे वैसे करने को बोल रहे ऐसे कैसे होगा ये तो बढ़िया नाटक करने को बोल दिया इन्होंने तब कहते हैं तात्पर्य त्पर्य है चतुर्थ पाद मनु ताप अपने आप को विद्या भी। मैं आदि के विद्या को जानने वालों में से हूं या विद्वानों में से हूं किस प्रकार से किसी के भी सामने प्रख्यापन न करते प्रकाशन में न आवे उस प्रकार से विद्वान लोकमाचरेत या शोकल लोक व्यवहारों का आचरण करनी चाहिए कहना की विद्वान के लिए अंत शाक्त बहिशिव व्यवहारे वैष्णव अंदर से शाक्त शक्ति माया के पास बनाओ बाहर वे भई सही शिव शिव उपासना करो और व्यवहार में वैष्णव जैसे वैष्णव पवित्र पवित्र वगैरह सब ध्यान देता है जूठा वगैरह गंदा नहीं होना चाहिए सफाई होनी चाहिए हर चीज दूध दही सब बढ़िया ढंग से ढक के रखो बर्तन साफ चूल्हा साफ चौखा साफ बोलते हैं ना वैरागी को देखा आप लोगों ने कभी कभी वैरागिन के आश्रम में जाके रहना चाहिए कुछ पता चलेगा हाँ तो करनी पड़ दिन भर बर्तन घिसवाते रहेंगे कभी कुछ कभी कुछ पूरी साफ सुथरा होनी चाहिए।, चाहिए और किसी को देंगे ग्रस्ती को घुसने नहीं देंगे वो लोग महात्मा ही लोग हमें जितने बनाए काशन वगैरह कोई नौकर नहीं रखते इसलिए महात्मा लोग बनाते हैं वही उनके हाथ से बनेगा वही उसको गृहस्थी भी पाएंगे सब लोग पाएंगे मुख्य पवित्रता स्वच्छता वैष्णव में पवित्रता और स्वच्छता और ये हम देखते आश्रमों में यहाँ पर दसरा में सन्यासी आश्रमों में ये दोनों नहीं रहता है पवित्रता ध्यान ही नहीं देते स्वच्छता का भी ध्यान नहीं देते तो पता है ना दो साल के बाद सब सफाई कराए तो देखा हमने क्या हाल था घर में एक भी बर्तन ढंग का नहीं था सब धुलाना पड़ा वो चूल्हा तो बस आगे पीछे ऊपर थोड़ा साफ करते दिखता था ठीक है बाकी तो बस देखने लायक नहीं पवित्रता का ध्यान वैष्णव का मुख्य चीज शुद्धता स्वच्छता अरे गया दूध को खुला रख दिया ऊपर से आके कुछ गिर गया बाज निकाल के उसको पका के पी खा गए ये थोड़ी है कि इसके मौत का कारण क्यों बनाया ढक्कन लगाते तो गिरता नहीं हो वो कीड़े आ जाते ना सफेद रहते हैं ना उसमें सफेद रंग के आकर्षण से जा आ जाते हैं मर जाते ढक्के रखते तो मरता नहीं हो अबी मर गया हो एक जीव वहां पर अब पवित्र हो गया जिस उबालो उसमें बाद क्या फायदा जाता ये मर वो मर जाता तो कितने भी कमरे में कई बारिश केवल हम अपने कपड़े अपने चीजों को साफ रख लेते इतने से नहीं होता है साधना इतने में नहीं है इतने प्राय